गीता धिताष्ट्र का पुत्र मोह, संजय भगवान का अन्य भक्त क्षेत्र के ऐसे धर्म क्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हो कौरवों और पांडवों ने क्या किया यह धित्राष्ट्र का प्रश्न है वे जानना चाहते हैं कि युद्ध का प्रारंभ किस प्रकार हुआ हम ऊपर कह चुके हैं कि संजय राजा क्षित्राष्ट्र के विश्वास पात्र तथा विश्वास पात्र अमात्य है यद्यपि संजय कौरवों के साथ हैं और उनका भला चाहते हैं तथापि वे मानते हैं कि पांडवों का पक्ष ही न्याय का पक्ष है और वे घोषणा करते हैं कि जीत न्याय की ही होगी वे धृतराष्ट्र को समय समय पर उचित सलाह देते हैं पर यह कौरवों का दुर्भाग्य है कि धित उस सलाह पर चल नहीं पाते संजय को गवलगण नामक सूत का पुत्र बतलाया गया है और उन्हें मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा माना गया है इसी बात से उनकी महत्ता का बोध होता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने जिस विभूतिमय रूप को अर्जुन के सिवा और किसी से देखा जाना संभव नहीं मानते उस अपूर्व रूप की दृष्टा संजय भी हैं श्री कृष्ण गीता के ग्यारहवें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं न न वेदयध्यन दानैर्च क्रियातपोग्रै एवंपक्यहमोक द्रष्टु तदन कु प्रवीर नहम वेदन तपसा न दानेन्न चे जेया श्यवो द्रष्टुम दृष्टानसी मथ हे कुरुप्रवीर, न तो वेदों के अध्ययन से न यज्ञ से न दान से न क्रिया से न कठोर तब से मेरा ऐसा रूप इस मनुष्य मनुष्यलोक में तेरे सिवा अन्य किसी के द्वारा देखा जाना संभव है न तो वेदों के बल पर न तपस्या और न दान या यज्ञ के ही बल पर कोई मुझे इस प्रकार देख सकता है जैसा तूने मुझे देखा है तब प्रश्न उठता है कि एकमात्र अर्जुन ने ही कैसे भगवान के उस रूप को देखा अर्जुन की क्या पात्रता थी श्री भगवान स्वयं इसका उत्तर देते हैं भक्तियानया शक एवं अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातम द्रष्टुम च तत्वेना न च परम तप किंतु हे परम तप अर्जुन अन्य भक्ति के द्वारा मेरे इस चतुर्भुज रूप को प्रत्यक्ष देखना तत्व से जानना और उसमें प्रवेश करना अर्थात उसमें एक ही भाव से प्राप्त हो जाना शक्य है अर्जुन के समान संजय भी श्री भगवान के विश्व रूप और चतुर्भुज रूप दोनों को देखने में समर्थ हुए थे जिसे भगवान ने केवल अर्जुन के लिए शक्य माना वह संजय के लिए भी शक्य हुआ था इसका तात्पर्य यही है कि संजय भी श्री भगवान के अनन्य भक्तों में से थे अथवा यदि यह कहें कि संजय में भी अर्जुन के ही समान भगवान के उन अलभ्य रूपों को देखने की पात्रता थी तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी दुर्योधन का संशय धृतराष्ट्र के उस प्रकार प्रश्न करने पर संजय उवाच दृष्टवा तो पांडवानेकम व्यूढ़ दुर्योधनस्ता आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत संजय बोला किंतु तब पांडवों की सेना को व्यूहबद्ध देखकर राजा दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जा ऐसे वचन कहा यहां तो शब्द से दुर्योधन के मन में भय का उदय सूचित होता है संजय का भाव यह है कि कौरवों की विशाल सेना को देखकर पांडवों के मन में किसी प्रकार की हलचल नहीं हुई पर दुर्योधन पांडवों का सैन्य देख विचलित हो जाता है पांडवों की सेना व्यूह में खड़ी थी इससे सूचित होता है कि पांडवों की ओर भी व्यूह रचना के जानकार धुरंधर योद्धा है महाभारत के भीष्म में हमें प्राप्त होता है कि कौरवों की सेना को व्यूहाकार खड़ा देख युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा तात महर्षि बृहस्पति के वचन से ऐसा ज्ञात होता है कि यदि शत्रुओं की सेना थोड़ी हो तो अपनी सेना को छोटे आकार में संगठित करके युद्ध करना चाहिए और यदि अपने से अधिक सैनिकों के साथ युद्ध करना हो तो अपनी सेना को इच्छानुसार फैला कर खड़ा करें थोड़े से सैनिकों से बहुतों के साथ युद्ध करने के लिए सूचीमुख नामक व्यूह उपयोगी हो सकता है युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर अर्जुन ने अपनी सेना को दुर्जय भद्र व्यूह में खड़ा किया था तो दुर्योधन के भय का अधिक कारण पांडवों की सेना की व्यूहबद्धता ही है दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया गया है इसका तात्पर्य यह दिखता है कि वह राजा की ही हैसियत से द्रोणाचार्य के पास गया उसमें पूरी तरह राजापन का अभिमान भरा हुआ है जब वह राजा है तो आचार्य को अपने पास बुलवा भी सकता था पर वह राजा होकर भी स्वयं आचार्य द्रोण के पास जाता है इससे उसकी राजनीतिक कुशलता लक्षित होती है वैसे कौरवों से सेनापति तो भीष्म पितामह है अतः उचित यह था कि दुर्योधन पहले उन्हीं के पास जाता पर आचार्य द्रोण के पास पहले जाकर वह उनके प्रति अपना आदर दिखाना चाहता है और यह ध्वनित करना चाहता है कि आप ही हमारे लिए अधिक महत्व के हैं दुर्योधन के मन में भीष्म पितामह के लिए अधिक शंका नहीं थी वह जानता था कि उनके लिए कौरव और पांडव दोनों समान हैं। इसलिए एक बार जब वह युद्ध में कौरवों के सेनापति बनने को तैयार हो गए हैं तो किसी प्रकार से धोखा नहीं देंगे पर दुर्योधन द्रोणाचार्य के संबंध में उतना आश्वस्त नहीं है क्योंकि वह जानता है कि आचार्य द्रोण अर्जुन से सबसे अधिक स्नेह करते हैं अतव उनके मन के किसी कोने में यह अज्ञात शंका भरी हुई है कि द्रोणाचार्य कहीं पांडवों की तरफ न चले जाए उसकी यह आशंका कई बार परिलक्षित हो जाती है जब वह महाराज धतराष्ट्र को पांडवों का वारणावत भेज देने की सलाह दे रहा था तो कहता है मध्यस्थः सत्तम भीष्म द्रोणपुत्रो मयी स्थित जत पुत्रस्ततो द्रोणो धविता नात्र संशयः पिताजी भीस्म तो सदा ही मध्यस्थ हैं द्रोण पुत्र अश्वस्थामा मेरे पक्ष में हैं द्रोणाचार्य भी उधर ही रहेंगे जिधर उनका पुत्र होगा इसमें तनिक भी संशय नहीं है